साधना है नहीं पर आपकी कृपा का हमने अनुभव किया नो दो दो प्रकार से स्वभाव बदलता है बदलना बड़ा कठिन एक तो तीव्र विपरीत साधना से जिस प्रकार का स्वभाव उसके विपरीत अभ्यास करें तीव्रतर तो धीरे धीरे नवीन अभ्यास उसका स्वभाव बन जाएगा अथवा अच्छा भगवत कृपा से भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है तो नाद ने कहा भगवान हमने साधना तो की नहीं और आपकी कृपा का आश्रय लिया नहीं तो, तो हम जैसे जीवों के लिए स्वभाव का बदलना ये महाराज कठिन है स्वभाव दुस्त्यजो नाथ है स्वाभाविक ही स्वभाव का त्याग जो है ये बड़ा कठिन है और इसी कारण से नौका ना जो सदग्रह बुरे बुरे कामों में जो आदमी फंस जाता है दुराग्रहों में उसका कारण है उसका बुरा स्वभाव स्वभाव बदलने की चेष्टा होती नहीं और स्वभाव के अनुसार उसके द्वारा क्रिया होती है तो बुरा बुरा काम बुरा बुरा आग्रह के जीवन में आ जाता है और पतन हो जाता है तो ये विश्वविदाता ये भी सब आपके गुण है भगवान कि तुम तो गुण कहाँ से आया ये स्वभाव वीर बल ओझ योनि चित्त आकृति इनका जो गुणों के भेद से निर्माण किया गया है इसकी विधाता भी तो आप ही हैं है ये किसने किया है। हम सर्प क्या आपके सिखे से बाहर हैं भगवान हम सांप जो हैं ये आपके संसार में हैं और, और हम लोगों के भी विधान करता निर्माण करता आप ही हैं हम जन्म से जाति भी मन में रहा हम तो जन्म से ही पैदा ही हुए क्रोधी जब बच्चे के कभी भी गाली मारते थे हम तो तो महाराज हम इस दुष्पिज माया का क्या कैसे करें माया प्रति की शरण हो तो त्याग हो शरण हुए नहीं आप सर्वज्ञ हैं आप जगत के स्वामी हैं हमारे स्वभाव इस माया के भी कारण आ गई है भगवान अब हम क्या कहें ये सर्वोत्तम चीज है बुद्धिमानी की बात है यहाँ सर्प ने बड़ी बुद्धिमानी की भगवान पर छोड़ दे अपने आप को ये भगवान से मांगना जो है ना ये बुद्धिमानी नहीं क्योंकि हम मांगें कि क्या हम जहां तक की कल्पना नहीं कर सकते वैसी चीज उनके देने के लिए मन में आती है वहां तक हमारी बुद्धि जाती है नहीं हम मांगेंगे क्या भगवान से जो मांगता ठगाता है, है प्रेमी जन तो मांगते नहीं पर यह बुद्धिमान लोग भी नहीं मांगते प्रेमीजन को तो चाह नहीं होती वो देते रहते हैं पर बुद्धिमान लोग ये भी मांगते नहीं तो भगवान के संपर्क इतनी बुद्धि तो आ गई और बुद्धि के साथ एक विश्वास आ गया हम लोग जो भगवान की बात करते हैं ना बहुत बात दफे बोले भगवान जो करता है वो ठीक करता है अपनी केवल झूठ बोलते हैं भगवान के मंगलमय विधान पर विश्वास हो तो प्रत्येक प्रतिकूलता में प्रसन्नता होनी चाहिए संतुष्ट होना चाहिए हम तो जरासी प्रतिकूलता नहीं उबल पड़ते हैं भगवान पर भी असंतुष्ट तो होते ही हैं दुखी तो होते ही हैं पर भगवान को भी भला बुरा कह सकते हैं बड़ा विश्वास बड़ा विश्वास होता है कहीं पर हमारे अंदर जागृत तो हम भगवान की शक्ति पर विश्वास कर लेते हैं पर उनकी बुद्धि पर तो करते नहीं और सौहार्द का तो है ही नहीं हम कहते महाराज हमारा ये काम सफल कर दो देखो हम आपकी भक्ति करते हैं पूजा करते हैं नमस्कार करते हैं पाठ पूजन करते हैं हमारा ये काम सफल कर दो तो भगवान कहीं पूछने के नहीं हम अपनी मुंह से कर सफल बनाना दे सफल बनना महाराज आप कर सकते हैं आप कर दीजिए हम भक्त हैं आपके आप हमारा काम कर दीजिए तो करिए वही जो हम बताएं <laughs> योजना हमारी और पूर्ति करने का काम आपका नौकरी नौकरी देते ही हम आपको अरे हाँ आपकी भक्ति करते हैं ना तो बदले में हमारा हमारा हमारा काम जो हम आपको बताएं वो कर दिया चाहिए और आप करने में समर्थन जल्दी कर सकते हैं। है शक्तिमान है बड़े भाई हम पर छोड़ दो बोले आप ये उल्टा कर दे तो कुछ समय पहले की बात है कोई अधिकारी रहे सरकारी वो हमारे पास आए थे दो तीन महीने पहले की बात बड़े अच्छे सज्जन बड़े सीधे स्वभाव के रहे सरल तो बहुत बातें हुई तो हमने कहा हमने ऐसे कह दिया कि आप भगवान पर छोड़ दीजिए तो बड़ी सरलता से बोले कि भगवान पर छोड़ें वो कहीं अपने मन की कर दे और हमसे वो काम उल्टा हो गया हम जो चाहते हैं वो न करें तो मैं तो गिगड़ गया ना सारा काम तो मतलब कहने का क्या है भगवान की बुद्धि पर और भगवान के सौहार्द पर विश्वास हमारा नहीं है शक्ति पर विश्वास कर लेते हैं कहीं कहीं पर सो भी कहाँ करते हैं जब हमारी शक्ति काम नहीं करती और सस्ते में काम होना बो बोले भाई पांच सौ लगा के हम स्थान कर दें और पांच लाख रूपये आ जाए तो कौन सा महंगा पड़ा शक्ति तो बड़ा वकील को देंगे पांच सौ और पांच सौ में मुकदमा जीत जाए तो बड़ा अच्छा है हर्ज क्या हुआ इसमें तो यहाँ कहीं शक्ति पर विश्वास कर लेते हैं पर भगवान पर निर्भर हो जहाँ भगवान के मंगल विधान पर अपने को छोड़ दें ऐसे विश्वासी बहुत कम होते तो अब बड़ा विश्वास पैदा हो गया नाग के मन में काली नाग अनुग्रह निग्रह व मन से तद विधेयज नगवान हम लोगों के लिए तो आप अपनी इच्छा से जो आप ठीक समझे अनुग्रह या निग्रह आपका अनुग्रह भी अनुग्रह आपका निग्रह भी अनुग्रह आप जो करेंगे उस करेंगे भगवान उसने तो मांगा नाग पत्नी ने तो कह दिया कि महाराज हमारे पति के प्राण आप दान दे दीजिए हमको सेवा बताइए कि जिससे हमारा भय से छुटकारा हो जाए नाग ने ये नहीं कहा नाग ने कहा भगवान आप सर्वज्ञ हैं हमारा भला किसमें उसको आप जानते हैं और आप जगदीश्वर सब कुछ कर सकते हैं दो बात एक तो जो जानता हो किस बात में किसका भला है और एक जो कर सकता हो जो जगदीश्वर हो तो भवान कारणम सत् सर्वज्ञो जगदीश्वर है आप सर्वज्ञ भी हैं और आप जगदीश्वर भी हैं तो फिर हम आपसे कहेंगे हमारा यूं कर दो तो हमने फिर आपको सर्वज्ञ कहा माना किस बात में हमारा भला और क्या करना चाहिए ये जानने वाले तो आप हैं और जिसकी बुद्धि विभूत होती है काम क्रोध से लोभ से जिसकी बुद्धि ढकी होती है वो तो अपना भला आप नहीं जान सकता बहुत बड़े आदमी भले के नाम पर अपना बुरा कर बैठता और कैसा हमने भला किया मनुष्य का अभिमान मनुष्य की मूर्खता मनुष्य का काम, मनुष्य का क्रोध लोभ मोह ये मनुष्य की बुद्धि को विकृत कर लेते हैं उस समय वो अपनी भलाई मानकर बुराई कर बैठता बोले ये काम तो हमारे भले के लिए हम करते तुमने उनको तो रोक क्यों दिया कोई को माँ अगर बच्चे को रोक दे आग में हाथ डालने से तो अबोध बच्चा रोएगा बोले तो देखो ना माँ ने हमको खेलने नहीं दिया अरे खेलता तो जब तू जल जाता जा करके उसमें माँ ने अच्छा किया पर अबोध है ना तो अपना मंगल किस बात में है इस बात को वो जानता है जो सर्वज्ञ है हम नहीं जानते हम तो बोध देखो क्षेम को संघार को क्षेम मान लेते हैं भगवान युग क्षेत्र को ठीक जानते हैं तो भगवान पर विश्वास हो जाए कि तब होता है जब भगवान को हम सर्वज्ञ मानते हैं और जगदीश्वर मानते हैं भोक्तारम जगत अभसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्द सर्वभूता नाम जा माम शांति मृक्षती शांति कैसे मिले तो भगवान ने उपाय बता कि सीधी सीधा उपाय बता दें शांति मिलने का कुछ भी लम्बी छोड़ी बात नहीं पर बोले मिठोड़ी बात भगवान ने विहाय विहय सर्वां ये सर्वान उद निष्प्रियमु निरहकार सशांति में अधिकति बोले भाई शांति तुमको आवश्यक है तो सारी कामनाओं का परित्याग करो सर्वां कामान विहाय और सारी स्प्रिया प्रतीक्षा का परित्याग करो ममता छोड़ो अहंता छोड़ो तब शांति मिलेगी तो बड़ा कठिन उपाय बता दिया कहा करें कैसे कर ही नहीं सकते तो बोले सीधी उपाय दूसरी बड़ी सीधी उपाय भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताराम जाम शांति मृक्षति तत्काल शांति मिल जाएगी बोले क्या करने से बोले करना चाहना कुछ नहीं है केवल जान लेना मान लेना कुछ मत करो तुम केवल इस बात को जान लो क्या जान महाराज की जो सारे इग्जकों के भोक्ता है और जो सब समस्त लोगों के महान ईश्वर तमीश्वरानाम परम महेश्वरम समस्त लोगों के जो महान ईश्वर हैं सबके शासक हैं तो सर्वज्ञ हो ही रह तो जो सर्वज्ञ हैं सर्वशक्तिमान हैं सर्व लोक महेश्वर हैं समस्त यज्ञ तत्वों के भोक्ता हैं वे भगवान यहाँ भगवान ने इस बात को खोल दिया कि कहीं निर्गो निराकार की बात सोच आदमी तो वो निरीख इसका क्या भला करेगा जो किसी सच्चा नहीं मानता वो भला क्या करेगा है ही नहीं हुआ ही नहीं तो बस ठीक हुआ ही नहीं लेकिन यहाँ भगवान ने अपने आप को कहा कि भोक्ता हम तो खाने वाले हैं सारे ये कितों के भोक्ता हम हैं कहीं भी डालो पहुंचता हमारे पास है और सर्वलोक महेश्वर समस्त लोगों के हम महान ईश्वर हैं ऐसे हम सूर्य सर्व उतार सारे प्राणियों के मित्र हैं सुहद हैं ये नहीं कहा यहाँ पर भी की कि हम भक्तों के मित्र हैं ये नहीं कहा कि उपासकों के मित्र हैं ये नहीं कहा साधकों के मित्र हैं सर्वभूताना तुम प्राणी तो हो ना बना प्राणी है तब तो तुम्हारा काम हो जाएगा तुम प्राणी और हम सुहृद मान लो बस तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी हूं प्रसिद्ध पार्थकी तू पापुंजहारी हम दीन है आप दीन बंधु हैं हम प्राणी हैं एक और आप प्राणी सुहृद हैं बस भगवान ने कहा इस प्रकार जा माम शांति मृत ये जहाँ जान ले वही शांति हो जाएगी भगवान के सौहार्द में जहाँ विश्वास हो गया वहीं शांति मिल गई तो ये बड़ा आश्वासन है भला नाग के अंतिम शब्दों से हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान के सौहार्द पर उनकी सर्वज्ञता पर उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर उनके सर्व लोकमहेश्वरत्व पर हम विश्वास करके अपने आप को उन पर छोड़ दें बिना किसी शर्त के तुम जो करो जब करो जैसे करो बस वही करो जब करो तो जैसे करो जो करो हम जो कुछ सोचेंगे वो भूल सोचेंगे और तुम जो सोचोगे वो ठीक सोचोगे हम किसी अच्छी बात को सोच कर भी कर नहीं सकते और तुम सर्व समर्थ हो हमारा प्यार बहुत बसे भ्रांत होकर हमारा अहित कर बैठता है हमारा ही प्यार मनुष्य भ्रांति से तो आत्महत्या करता है और समझता है कि हम अपने आप का भला कर रहे हैं करता है ना आदमी उसमें क्या ये सोचता है कि हम अपना को, कोई अनिष्ट कर रहे हैं भला सोचता है पर तो भ्रांत है तो हम बहुत बार भ्रांत हो जाते हैं आप निर्भ्रांत हैं आप सर्वज्ञ हैं सर्वशक्तिमान हैं और हमारे आप परम शिव है भगवान हम आप पर अपने को छोड़ देते हैं जो आप ठीक समझो वो करो जब ठीक समझो तब करो और जैसे ठीक समझो तब करो इस प्रकार अपने आप को बिना किसी शर्त के भगवान के चरणों पर छोड़ दे भगवान कहते शांति मिलती तत्काल शांति मिल जाएगी उसको उसके लिए फिर कोई भय नहीं रहेगा तो नाग ने बड़ी सुंदर बात कही यहाँ पर नाग बोले भगवान श्री महाराज भवानी कारणम तत् सर्वज्ञ जगद ईश्वर वा निग्रह व मन से आप सर्वज्ञ हैं संपूर्ण जगत के आप अधिश्वर हैं स्वामी हैं हमारे स्वभाव और माया के भी काम आप ही हैं अब आप अपनी इच्छा से अपने मन से हमारे लिए जो ठीक समझें निग्रह अनुग्रह जो ठीक समझें बस उसी का विधान कीजिए चाहे दंड दीजिए चाहे कृपा कीजिए दंड भी कृपा और कृपा भी कृपा हम तो केवल आपके मन पर अपने को छोड़ देते हैं इस प्रकार जब भगवान से कहा तो भगवान शरणागत बत्सर भगवान को तो इस काली हृदय को भी पवित्र करना है काली को भी पवित्र करना है और तो तमाम लोगों को निर्भय करना भगवान की एक क्रिया में नम कितने कार्य संपन्न हो जात एक साथ जरा सा एक चक्र हिलाया कि कितनी लाखों लाखों के भाग्यों का उचित तो परिवर्तन एक साथ हो गया तो भगवान ने जब ये बात सुनी सुखदेव जी बोले इत्या करने प्राह। भगवान कार्य मानुष मात्र स्थेम तया सर्प समुद्रम याचरम स्व्यदाराढ़ गोभरी भुज्यता नदी सै स्मरे मत स्तुभ्यम मद नित्य भो सन्झो न सुष्म भयदा क्रीडे तलोष्यम स्मर नर्चे सर्व प्रमुच्य दीपम रमनकयाथ भगवान की भगवान यहां पर ऐसी बात कह बैठे अपनी महिमा की कि क्या कहना है